सूर्यदेव के नाम 73वां आरोग्य रोग रहित 74वां आयुष्मान 75वां सुखद 76 सुखी 77 मंगल 78वां कुमरीकाक्ष कमल के समान नेत्र वाले 79वां वृत्ति व्रतों का पालन करने वाले 80वां फल फलप्रद व्रतों का फल देने वाले 81वां सूची पवित्र 82वा दया सेवा पूर्णक 83वा मोक्ष मार्ग 84वा दाता 85वा भक्ता 86वा धनवंतरी 87वा जिनका प्रकाश लोकप्रिय है 88वा धनुर्वेदविद धनुर्वेद के ज्ञाता 91 एक रात आकाश में एक मात्र प्रकाशित होने वाले 90वा जगतपिता 91वा धूमकेतु अग्नि रूप 92वा विद्युत विशेष दीप्तिमान 93वा ध्वान्तः अंधकार का नाशक 94वा गुरु 95वा गोपति कृणु के स्वामी 96वा कृतज्ञ सब लोग अर्घ देकर जिनका अतिथि सत्कार करते हैं 97 शुभाचार, पूर्ण कर्मों के प्रवर्तक, अठानव्वा, शुचि प्रिय, पवित्र आचार, विचार वाले, जिन्हें अधिक अधिप्रेय हैं, निन्यानव्वा, साम प्रिय, साम गान के प्रेमी, सोवा, लोक बंधु, 101 नेक रूप, अनेक रूप वाले, 102 युग आदिक्रत, युग आदि के उत्पादक, 103 धर्मसेतु धर्म मर्यादा के रक्षक, 104 लोक साक्षी, सब लोगों के शुभाशुर कर्मों को देखने वाले, 105 खेत आकाश में विचरने वाले, 106 अर्क अर्चनीय, 107 सर्वद सब कुछ देने वाले तथा 108 प्रभु सर्वशक्तिमान है मेरे द्वारा इस प्रकार 108 नामों से जिनकी भली भांति स्तुति की गई है वे सर्वलोक प्रिय भगवान सूर्य समस्त लोगों पर प्रसन्न हो इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने मुझसे कहा देवर्षि तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से मैं अपनी एक कला द्वारा सदा एक स्थान में निवास करूंगा जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यह मुझे बट आदित्य की पूजा करेगा वह काम रूपधारी साक्षात मुझ सहस्त्र अंशों के पूजन से प्राप्त होने वाले फल को पालेगा जो मनुष्य मेरे उद्देश्य से यहां थोड़ा सा अधिक दान करेगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा और उसका पुण्य अक्षय होगा जो मानव रविवार को अथवा षष्ठी या सप्तमी तिथि को लाल कमल कलहार केशर, कनेर तथा सोपत्तौ वाले मां कमल के पुष्पों से यह मेरी पूजा करेगा वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे उन सब को निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा प्रतिदिन मुझे प्रणाम करने से स्वर्ग की तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करने से मोक्ष नंदभद्र के सारभूत विचार कथा उनके द्वारा सत्त्वरथ के नास्तिक तापून विचारों का खंडन नारद जी कहते हैं अर्जुन अब बहुदक स्थान की एक अद्भुत कथा सुनो काम रूप में जो बहुदक नामक कुंड है वह इस तीर्थ में आकर भलीभांति प्रकट हुआ है इसलिए इसे बहुदक कहा गया है मातमखेपिले ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहां एक बहुत सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है अर्जुन नंदभद्र नाम के एक वणिक थे जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे वे साक्षात दूसरे धर्मराज की भांति समस्त धर्मों के विशेषज्ञ थे धर्मों के उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो नंदभद्र को ज्ञात ना हो वे सब के सुहृद थे और सदा सभी के हित साधन में सलग्न रहते थे उन्होंने मन मनवानी और क्रिया द्वारा इस परुफ़कार धर्म का ही आश्रय लिया रखा था संसार में ऐसा कोई धर्म ना तो प्रकट हुआ है और न होने वाला है जो सब अवस्थाओं में सर्वथा निर्दोष ह पहुंचे हुए नंदभद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मन्थन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था उसे बतलाता हूं सुनो नंदभद्र जीविका के लिए वाणिज्य को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे उन्होंने थोड़े से काठ और घास फूस से अपने रहने के लिए घर बना रखा था और सब लोगों की भलाई के थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय-विक्री की वस्तुओं में मदिरा सर्वथा वर्जित थी। उनके यहां ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट का तो वहां नाम ही ना था। वस्तु के आदान-प्रदान में विषम के साथ समतापूर्ण वर्ताव करते थे। बिना छल कपट के दूसरों से खरीद की व वे सब लोगों के हाथ बिजते थे, यही उनका श्रेष्ठ वर्त था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, परन्तु नंदभद्र ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसी धारणा बनाई थी, तथा पीवे श्रद्धापूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, नवैर, निवेदन आदि यज्ञ की सार्� कोई कोई सन्यासी की प्रशंसा करते हैं परंतु नदबद्र उनसे भी सहमत नहीं थी उनका कहना था कि जो विष्णु का बाहर त्याग करके मन की द्वारा पुनः उनको ग्रहण करता है वह ग्रस्त और सन्यासी अथवा ईलोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है सन्यास का जो सार्वभूत उत्त नंद भी करते थे, वे किसी के कर्मों की निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे, उनके विभिन्न विभिन्न मार्गों में स्थित हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे, किसी के साथ ना उनका दुष्टथा, ना राग, ना अनुरोध था, ना विरोध, पत्थर और स्वर को भी समान समझते थे, अपनी निंद धीर थे संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे अपनी आकृति ऐसी बनाए रखते थे मानो अंधे और भरे हों कर्मों के फल की उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी अतः वे कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था इसी कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते थे परंतु उसमें कोई लोभ नहीं रखते थे नंदभद्र ने भली भलीभांति विचार करके इसी को मोक्ष के सार रूप से ग्रहण किया था कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं परन्तु नंदभद्र ने उसके भी सार भाग को ही अपनाया था आठ बैलों से जुड़ा हुआ एक हन होना चाहिए और खेती की आय में से तीसवें भाग का त्याग करना चाहिए उसे धर्म के कार्य में � बुरे पशुओं का भी स्वयं पालन-पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे, वही श्रेष्ठ किसान है। नंदभद्र ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर किया था। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, अतिथियों, ब्राह्मणों तथा पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि भूतों के लिए अन्न देना च कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं परंतु नंदभद्र उसे भी प्रशंसा के योग्य नहीं मानते थे क्योंकि ऐश्वर्य के मध से उन्मत हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनका उपभोग करते हैं वे मनुष्यों का बद करते हैं उने बांधते हैं और बंदी बनाकर दिन रात पीला देते हैं ऐश्वर्यशाली पुरुष अ उन पर ऐश्वर्य का मद तो रहता ही है मदिरापान के मद से भी, भी अत्यंत मदवाले हो उठते हैं वास्तव में जो धन के मद से उन्मत होता है जब पकित होकर विवेक खो बैठता है अतः संपूर्ण भूतों प्राणियों को अपना स्वरूप मानकर उनके प्रति अपने ही जैसा बर्ताव करना चाहिए जिसकी सर्वत्र आत्मदृष्टि है, वह ऐश्वर्य से मतवाला नहीं होता, जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख-दुख का अनुभव करता हो, ऐसा ऐश्वर्य साली पुरुष आज कहा है? इसलिए नंदभद्र ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था, वह भी सुनो।